किमिछन कस्य कामया में जो कस्य कामया कहा गया है कश्य भोक्तु कामया भोक्तु अभाव विभक्शा भोक्ता कोई नहीं है किमि में तो विषय का निराकरण हो गया कस्य कामया कह तो करके इच्छा करने वाला कोई नहीं है अभी शंका करते नो आप भोक्तु तो प्रतिषेधस तत् तो प्रशक्तिपूर्वक वक्तव्य आत्मा में भोक्तृत्व का प्रतिषेध करना कक्षा कर भोक्ता आत्मा नहीं है आत्मा में भोक्त नहीं है तो पहले भक्तृत्व तो की प्राप्ति तो होनी चाहिए निषेध होता है प्राप्ति सत्याम निषेध प्रतिषेध कहीं करना पहले प्रशक्ति हो तो प्रतिषेध करना जहाँ प्रशक्ति नहीं हुआ प्रतिषेध क्यों करना कोई कहता है एकादशी में निर्जला कहूंगा कुछ नहीं खाऊंगा तो कहते भी नहीं खाना वो तो कहता है हम नहीं खाएंगे कह नहीं खाना अभी नहीं खाना नहीं खाता है खाने के प्राप्त है तो निषेध करो और जो नहीं खाता है उसको कहें तो नहीं खाओ और निषेध होता है जो आता है तो करना कार को नहीं आना और जो नहीं आता तो उसको तो कार को नहीं आना बता आज में पार्टी के दिन में नहीं आता छुट्टी में क्या है जो आता है उसको कहेंगे नहीं आओ सब तो ठीक है प्राप्त होने पर निषेध करना भौतृत्व निषेध करना भौतृत्व का निषेध करना अपना में तो भक्तित्व तो तो तो का प्रसंग हाँ तो प्रशक्ति तो हो प्रशक्तिपूर्वक प्रसक्ति ही पूर्वा यषेध्य सतिषेधक प्रसृक्तिपूर्वक भक्तित्व का प्राप्ति पूर्वक कहना चाहिए पहले प्राप्ति हो साह तू न विद्यते सामत प्रसक्ति प्राप्ति आत्मा में भोक्त ही नहीं प्राप्त ही नहीं क्योंकि असंग न आत्मा संघ है असंग उसमें कुछ भोक्तृत्व कैसे रहेगा तो प्राप्त ही नहीं जब प्राप्त नहीं तो उसका निषेध क्यों करना अपना असंग असंग में भोक्तृत्व की प्राप्ति ही नहीं तो प्रतिषेध नहीं होगा इतना शुभव सिद्धत्न अभिप्रेत्य कत भोक्तृत्व तो, तो अनुभव सिद्ध है आम आम दुखी ज्ञान होता है सुख दुख में ये अनुभव सिद्ध होता है इसलिए प्रसक्ति कैसे नहीं प्रसक्ति है यथार्थ नहीं प्रसक्ति है भ्रम से प्रसिंति है तस्या का था प्रसिया प्रशक्ति अनुभव सिद्ध है अहम सुखी हम दुखी से होता है सुख दुख भोग वाले न एवं वा करके तद अनुवादिका श्रुतिम अर्थ तो अनुक्रामती आत्मा में भोक्तृत्व को अनुवाद करने वाले जो श्रुति है उसको अर्थ से पढ़ते है के श्रुति उसको अर्थ से पढ़ते हैं पति पति बहु बहु तोगाय नेछति किं यात्म भोगाषित बहुत पति जयादिकं जयादिक भोग जो चाहता है किसी भोग्य वस्तु वो भोग्य के लिए चाहता है नहीं धन चाहता कोई वो धन के लिए चाहता है कोई पत्नी पति चाहती है वो पति के लिए चाहती अपने लिए पति पत्नी को चाहता है पत्नी के लिए नहीं, नहीं। पति जाया अधिकम सर्वम जितने भोग्य बचुए तोग भोगो के लिए इच्छा नहीं करता है किंतु आत्म भोग अपने भोग के लिए चाहता है या भोग्य के लिए चाहता है अपने भोग के लिए मकान कोई चाहता है मकान के लिए चाहता है अपने लिए, लिए। अपने भोग का साधन है इसलिए चाहता है इसी प्रकार पुत्र आदि धन संप्रदाय जो कुछ जो चाहता है भोगार्थम इच्छति तत्त भोग तोगा इच्छति आप भोगार्थम अपने भोग के लिए इति रेट बहु उद्घोषित उ बार बार है। है। को को एक एक कहा लंबा प्रकरण लेकर के याज्ञ मिलकर मैत्री को कहते न वरे पति को काम आती प्रिय आप काम प्रिय एक कहते कहते कहते कहते अंत में कहा, थे कहा, थे कहा थे। न बारे सर्वस्थ काम सर्व प्रिय बहुत आत्मनस्त काम सर्व प्रिय प्रारंभ और नवारे पृथ्वी कामया प्रति प्रिय आगे आत्मन काम या प्रतिक्रिय इसे लेकर अंत में न बारे सर्वस्थ काम आ सर्व प्रिय बोति आत्मनस्त काम सर्वम प्रिय जो सब कुछ प्रिय होता है वो सब वक्तु के लिए प्रिय होता है अपने आत्मनस्त काम अपने भो साधन से प्रिय होता है इसी वाक्य के द्वारा क्या कहा गया वाक्य संदर्भ न वाक्य का ग्रंथ प्रतिजाय प्रतिजयादी प्रपंच जितने प्रपंच है प्रतिजाय अधिक कर आत्मन भोग साधन तो प्रतिपाद्य है अपना भोग साधन है तथा तो तो आत्मन भोक्तृत्व प्रसिद्ध इसलिए त्रक्रस्थ आत्मा में भोक्तृत्व की प्राप्ति है वास्तव नहीं प्राप्ति है भ्रांति के कारण भोक्तृत्व की प्राप्ति है प्राप्ति होने से इसका निषेध किया गया कि मिशन कस्य काम शरीर मन संजरे तो कससे काम आय करके निषेध हो जाएगा कि प्राप्ति है सुदा एवं आत्मा भोक्तृत्व प्रदर्श्य आत्मा ने भोक्तृत्व भ्रांति से देखा करके तब तो अपवाद आय भुगतान विकल्प उसका निराकरण करने के लिए भुक्ता कौन है उसके ऊपर विकल्प करते है भुक्त तो दिखाया अनुभव सिद्ध है आत्मा भुक्तृत्व सूची में कहा गया आत्म काम आया सर्वम प्रिय भगवती तो भुक्तृत्व तो है किसमें आत्मा में भक्तृत्व का निराकरण करना है इसलिए भोक्ता कौन होगा विकल्प करते है थ सिसो कवा किं वो भयात्मको भोक्ता तत्र न तत्र न कूटस्थो संगोक्तृता व्रजेत <laughs> किभासो अथवा किमक भुक्ता कुटस्थ भुक्ता एक विकल्प पहला है क्या कुटस्थ भुक्ता है प्रथम हो गया है दूसरा है अथवा चिराभास भुक्ता चिदाशो अथवा कुटस्थ अथवा, अथवा चिदाभास द्वितीय विकल्प हो गया चिदाभास भोक्ता है उभयात्मक उभत्मक भोक्ता कूटस्थ और चिदाभास दो करके भोक्ता है कितने विकल्प तीन प्रथम कूटस्थ द्वितीय चिदाभास तृतीय उभयात्मक भक्ता, तीन, तीन विकल्प करके त्रेस मध्य तीनों विकल्प में से न कुटस्थ, कुटस्थ भक्ता नहीं है असंग असंग कूटव निर्विकार निष्ठते निर्विकारे इसलिए कूटस्थ भोक्तृत्व न ब्रजेट कूटस्थ भक्तित्व को प्राप्त नहीं कर देगा पर करेगा क्यों असंग प्रथम विकल्प हो गया कूटस्थ होगा नहीं, हो, नहीं।, नहीं होगा किम से भोक्तृत्व प्रथम विकल्प उतचिदा किमक भोक्तृत्व का अर्थ है तथम प्रत्याकरण क्या रजेते कुटस्तुअ असंग भोक्त नजेतेम रहे अभी शंका करते आत्मा असंग हो गया तो क्या हो गया भोक्ता भी हो जाए असंगम अस्तु भक्तृत्म अप्यस्तु आत्मा असंगे भी रहे अरे भक्तु तभी आशा में रहे को दोष आत्मा में रहे क्या दोष है ऐसा शन से आगे उत्तर देते है सुख दुखाभिमा नो विको भोग भोग विकारी चेत उच्यो विकारी चेत कूटस्थ वि कथम सुख दुख अभिमान आख्य विकार भोग उच्चे भोग क्या है सुख दुख अन्य भोग कहा गया सुख दुख अभिमान आख्य विकार अहम सुखी अहम दुखी ये अभिमान होता है सुख प्राप्त होने से मानते तो हम सुखी दुख मिलने पर अहम दुखी यह सुख दुख अभिमान नाम को जो विकार है उसको भोग कहा जाता है यह अभिमान है सुख दुख अभिमान आख्य भोग कहा गया है सुख दुख अभिमान नामक विकार भी रहे और कुटस्थ भी हो आत्मा कुटस्थ है और उसमें सुख दुख विकार भी रहे दोनों बनेगा नहीं कूटस्थस् विकारी विकारी चेत कथम न्याहतम व्याहत कैसे नहीं होगा कुटस्थस् विकारी कुटस्थ भी हो और विकारी भी हो ये दोनों व्याहत है नही कैसे नहीं? कूटस्थ अकारिंभव इतम कैचन सुखिखिति भोग हम सुखी हम दुखी सुखित अभिमान लक्षण भोग विकार भोग असंग कूटस्थ्य संभव नुज्य असंग भोग कूटस्थ में कुटस्थत्व विकारित्व और एकत्र समावेश आयुगा द्वितीय एकत्र तो एक कूटस्थत्व विकारित्व रहेगा नहीं, नहीं... नहीं, नहीं, तो नहीं रहेगा रहेगी क्या कुटस्थत्व तो और विकारित्व विकारित्व दोनों एकत्र रहेंगे समावेश आयुगा दीसरे कुटस्थ टुक अभिमान नहीं होगा इसलिए भोक्तृत्व कुटस्थ में नहीं है तो कुटस्थ में विकार होता है असंग में विकार होता है दो है कहा <laughs> जो कुटस्थ है अभी असंग है अपना उसमें विकार नहीं लगा इसे कुटस्थ जो होगा वो भुगतान नहीं होगा भुक्त नहीं होगा विकार नहीं होता है अभी कहते चिदा भाषा तो विकारी है उसमें भुगतत्व रहे निकारी नीदाभाष चिदा से चिदाष से आशंक्य चिदा विकारी है, विकारी। नस चिदा से चिदा तो है, होने मात्र से भोग नहीं होगा भोक्तृत्व तो नहीं होगा निरधिष्ठान से तेर परहति चिदाध्यस कोई पार्थिव वस्तु हे आभा है से दिखित आभाष चेतन जैसे लगता है कहीं भी अध्यस्त वस्तु अधिष्ठानिक में न रहेगा राज्य में सर्प दिखता है राज्य रजू अध्य नहीं देखो अधिष्ठान का रजू अध्यस्त नहीं रजु बड़ा मोटा है देखिए रजू अधिषाने नहीं रजू बड़ा है उत्तर है राजू में सर्प अध का भ्रम होता है सर्प अध्यक्ष है राजू अध्यक्ष है अध्यक्ष कौन है सर्प राजू को हटा दो और सर्प वहाँ रहेगा ना आपके पास आ जाएगा नहीं। सर्प दिखेगा अधिष्ठ आने के में ना अध्यस्थ रहता है नहीं नहीं नहीं तो चिधाभा अध्यस्थ होने के कारण अधिष्ठ आने के में चिधाभाष केवल रहेगा केवल चिताभा नहीं रह सकता है इसलिए भोक्तृत्व तो कैसे होगा तस्से असी अधिष्ठान अध्यक्ष की सिद्धि है सिद्धि नहीं होने सिद्ध से विकारित्वी तो चिताभाष विकारित है निराधिष्ठान से तस्वीसी अधिष्ठान रही तो चिताभाष की सिद्धि होगी नहीं होने से महिला मित्र परिषद इसलिए केवल चितावास में भोक्तृत्व नहीं होगा विकारी विकारी दाभा से विध्य दीन काकतावि निरधिष्ठान विभ्रांति कवला न ही ठषति आभा चिरास विकारी है भिकारी क्यों है विकारी बुद्धि अधिन बुद्धि विकारी है विकारी है विकारी बुद्धि के अधीन है चिरा भास जल में चंद्र का प्रतिम्ब दिखता है जल कंपेगा तो प्रतिम्ब कंपेगा दिखता है जल रूप उपाधि के अधीन है नहीं प्रतिबिंब इसी प्रकार बुद्धि रूप उपाधि के अधीन है चिदाभास। बुद्धि में चिदाभास दिखता है चेतन का प्रतिबिब चिदा भाष किस में दिखता है, भुद्ध भुद्ध है।, बिकारी है क्या बुद्धि विकारी है या नहीं बुद्धि विकारी है विकारी बुद्धि के अधीन हुआ चिदाभास। भाषा विकारी बुद्धि के जो अधिन होगा वो निर्विकार हो सकता है विकारी बुद्धि अधिन आवास विकृत हो अभी चिदावास में विकृति होने पर भी है चिदावास किंतु निरधिष्ठान विभ्रांति केवला तिषति क्ध निरधि विभ्रांति निरधिष्ठान विभ्रांति कहीं रहेगी निरधिष्ठान का क्या था के बिना भ्रांति कहीं होती है निरधिष्ठान विभ्रांति केवला नहीं तिष्ट अधिष्ठान की बना भ्रांति केवल होती है केवला निरधि नहीं तिष्ट इसलिए अधिष्ठान कूटस्थ नहीं रहे तो केवल चिदाभासी की सिद्धि नहीं होगी तो उसमें तो कहा तो विकारी भी चिदाभाष से विकारी बुद्धि उपाधि अधिन तो विकारी है बुद्धि बुद्धि उपाधि है उसके अधिन चिदाभासी जिससे जल के अधिन प्रतिब जल कंपन होने से प्रतिमा में कंपन दिखता है बुद्धि में विकार होने पर चिताभाष में विकार दिखेगा स्वस्थिन विकार संभव होती चितावास में विकार तो संभव तो है क्योंकि विकारी बुद्धि का अधीन है विकार तो संभव फिर भी तस् आरोपित सितावास आरोपित है क्या चितावास आरोपित है आरोपित है कहेंगे तो हाँ करना चितावास आरोपित है क्या आरोपित है ऐसा नहीं करना आरोपित है कहते आरोपित कहोगे मतलब दूसरा कुछ कहते हो <laughs> आरोपित आरोपित स्वरूपत्व अधिष्ठान भूतम कुटस्तम विहक स्वातंत्र अवस्थान संभव आरोपित है चिताभा आरोपित स्वरूपत्व तो जिसमें रहेगा उसमें स्वातंत्र नहीं होता अधिष्ठाना जो आरोपित है अर्जुम सर्प अधिष्ठान राज्य के बेना सर्प रहता है वहाँ आरोपित स्वरूप होने से अधिष्ठान भूतम कुटस्थम विहार चिदावास का अधिष्ठान नहीं कुस्थ को विहाय कार्य छोड़ करके कुटस्थ के बिना स्वतंत्र चितावास रहेगा स्वातंत्र अवस्थान असंभव स्वतंत्र अवस्थान नहीं हो सता है केवल चिताभाषत्व न संभवती केवल चितावास में भोतृत्व संभव या नहीं न संभवती अपी देने से क्या जैसे कूटस्थम भोक्त न संभवती इस प्रकार केवल चिदावास में भी भोक्तृत्व न संभवती कूटस्थम कथन क्यों न संभवती दारु विकार निर्विकार है विकारी नहीं और चिदावास विकारी है क्या असंग है तो उसमें क्यों नहीं भोक्त केवल स्वयं सिद्ध नहीं अधिष्ठान के बिना तस्मात तृतीय पक्ष परिशिष्य ते अभी उभ्रत्मग्रह केवल कुटस्थ भोक्ता नहीं है कि दवा से ही नहीं तो दोनों में भी होगा उभयात्मको उभ लोक भोक्ता निग्यते गादृगात्मा लोके शिश्रुत उत्मक अत, लोके उभयात्मक उभयात्मक भोक्ता उभयात्मक लोके भोक्ता गद्यते लोके भोक्ता कहा जाता है कौन उभयात्मक कुटस्थ भी रहेगा अधिष्टान अशीदभाष उभयात्मक ही भोक्ता कहा जाता है लोके अतए का आ, अतयव नहीं अत अत अतकार केवल कुटस्थ नहीं होगा निर्विकार असंग होने से चिदाभाषता नहीं होगा केवल चिदाभाषी किसी दी नहीं अधिष्ठा नहीं इसलिए उभय आत्मा को लोके कहा जाता है तो आद्रिक आत्मा सुतो कूटस्थ से सीता ऐसे जो उभय आत्मा का आ, आत्मा है चिदाभाष कूटस्थ अपने आप को जो मानते मैं तो अधिष्ठान चैतन्य में रहेगा जीव किसको कहीं कोई पूछेगा तो कोई श्लोक को बता कार कार हो। करु रुको? कौन बोलेगा बोला चैतन्य चैतन्यम यदिष्ठान लिंग देहश्चया पुनः लिंग देहस्तो जीव उच्य दे। चैतन्यम यदि चैतन्यंग चैतन्य लिंग देहाय पुनः चिक्षाया लिंग देहस्थो जीव उच्य चैतन्यनम लिंग देहश्च पुनः जो लिंग शरीर है चैतन्य लिंग शरीर चिच्छाया लिंग देहस्थ लिंग देह में बुद्धि में चिदभाष्छाया ये समुदाय को जीव कहते अधिष्ठान चैतन्य उसमें है अधिष्ठान चैतन है चिदावास है और लिंग सर्व इसी प्रकार यहाँ कुटस्थ चैतन और चिदावास उभयात्मक ही भोगता लोक में कहा जाता है ऐसे जो उभयात्मक उभयात्मा है अधिष्ठान कुटस्थ है और चिदावास दोनों को मिलाकर के मिला आत्मा रूप से व्यवहार होता है उसको लेकर आरम्भ करके श्रुति में कूटस्थ से अपने को विचार क्या करना है ये चिदाभास और कुटस्थ को तो, तो मिला करके मई से भान होता है चिदाभास भाष है वास्तव नहीं बुद्धि में प्रतिबिंब है ऐसे विचार करें ये प्रतिबिंब रूप जो दिखता है झूठा में नहीं हूँ मैं तो बिंब रूप चेतन हूँ एक चेतन बिंब रूप है सर्वत्र सब के अंदर बाहर है जिस प्रकार आकाश कितने आकाश है एक ही आकाश सब के अंदर है बाहर है अंदर भी बाहर भी जैसे एक ही आकाश सब के अंदर एक ही ना अलग अलग एक ही है इस प्रकार एक ही चेतन्य सब के अंदर बाहर सर्वत्र है अलग अलग क्या दिखता है जैसे अलग अलग घट में जाले रखेंगे जाले में आकाश और चंद्र का प्रतिम्ब दिखेगा दिखे इस प्रकार सब सर घट स्थानीय है उसमें जल अंतकरण सब अंतकरण में ये चैतन्य का प्रतिंब चीदा भाष दिखता है घड़ा अलग होने से जला रखेंगे तो अलग अलग हो गया अलग अलग होने से प्रतिम्ब एक, तो एक है अलग अलग है प्रतिब हाँ देखो समझ अलग अलग घड़ा में अलग अलग जल रखे तो प्रतिम्ब एक है अलग अलग प्रतिबिंब है इसी प्रकार सीता अलग अलग दिखते हैं शरीर अलग है किंतु बुद्धि सबकी बुद्धि एक है शरीर अलग अलग है बुद्धि भी अलग भी अलग है इसलिए उसमें चिदावास भी अलग अलग है भी अलग अलग है आपके सामने दर्पण दस रखो मुख का प्रतिब दस में दिखेगा दिखे दस, दस में देखो दिखेगा दिखे इसी प्रकार सब के अंत कर्ण में चैतन्य का प्रतिबंब चिदावास दिखता है चिदावास भिन्न भिन्न हो गया न नहीं दर्पण में मुख प्रतिब भिन्न भिन्न होता है न नहीं दस दर्पण रखेंगे तो को एक रहेगा दस होता है एक, अलग होता है? एक, है एक होता है ठीक इस प्रकार के शरीर में में चैतन्य का प्रतिम्ब हुआ तो बिंब रूप चेतन एक रहेगा अनेक अनंत हो जाएगा एक, एक, एक, एक, एक ही चेतन है वही जो बिंब रूप चेतन है सबके अंदर बाहर वही में हूँ ऐसे विचार करना है ऐसे सूचनाया चिदा भाष विशिष्ट आत्मा को आरम्भ करके अंत में गए गएस्थ को को वही तुम्हारा स्वरूप ये न संभव अत श्रुति में इस श्लोक में जो अत अत का अस्मत तो कारण किस कारण से एक भोक्तृत्व न संभवती एक, संभव एक चिदाभास में भोक्तृत्व संभव नहीं कूटस्थ संभव नहीं अत उभयात्मक उभयात्मक क्या है साधिष्ठान चिराभास साधिष्ठान सुचिदा यदि चुना अधिष्ठान कौन है बुद्धि कुटस्थ है बुद्धि को कहते अधिष्ठान अधिष्ठान हो गया कुटस्थ कुटस्थ अधिष्ठान के साथ चिदा भाषा ही लोक व्यवहार दशायाम भोक्ता इतना कहा जाता है किस को भोक्ता कहते भाषा साधिष्ठान कुटस्थ विशिष्ट चिदा को ही व्यवहार कारण भोक्ता कहते परमार्थ तस्तुयात्मक तो न घटती अभिप्राय भाव लोक में व्यवहार काले में कहते है उभयात्मक हो नहीं सकता है दोनों मिल करके वस्तु तो अध्यस्थ तो तो की सत्ता अलग है क्या नहीं है। नहीं जो अध्यस्त है उसका अधिष्ठान अध्ध, के साथ संबंध क्या होगा वास्तव है क्या अध्यस्त संबंध नहीं होगा और बाकी कुटस्थ असंग है निर्प है निर्विकारी उसके साथ किसका संबंध होगा तो उभयात्मक होगा किसी उभ्यात्मक ही हो नहीं होगा ननु असंगो असंग एवं पुरुष इत्यादि असंग सूची में कहा ये पुरुष असंगे आत्मा असंग में कहा गया जैसे असंग कहा गया इसी प्रकार सूत्र ने भी कहा गया ये विज्ञानमय प्राणी सुबह प्राण में विज्ञानमय है विज्ञानमय कहा तो बुद्धि साक्षीत्व से आप बुद्धि का साक्षी है कुटस्थ क्या है बुद्धि का साक्षी तो बुद्धि साक्षित्व तो से अपनी श्रवणास्तुति में कहा गया तो स्वरूपम उभयात्मक भोक्त स्वरूप अपनी में कहा गया उदयात्मक क्योंकि बुद्धि का साक्षी कहा गया कुटस्थ को साक्षित्व यदि बुद्धि में है तो उभ्यात्मक भोक्तृत्व स्वरूप भी पार्थिक होगा पार्थिक भोक्तृत्व होना चाहिए ये शंका करने वाले कहता है न लोक व्यवहार मात्र सिद्धम केवल लोक व्यवहार से भोक्तृत्व सिद्ध हो, होता है पारमार्थिक नहीं ये ठीक नहीं में कहा गया योगी सुखा बुद्धि साक्षित्व है कुटस्थ में इसलिए भोक्तृत्व भी पारमार्थिक होना चाहिए एक आसंख्य श्रोते भोक्ता आदि कहा गया बुद्धि साक्षित्व आदि उभ्यात्मक आत्मा को लिया उभ्यात्मक को बताने के लिए नहीं सर्वत्र जो सिद्ध है उसका अनुवाद करते हैं और अज्ञात का ज्ञापन करने के लिए जो प्रसिद्ध है ज्ञात तो ज्ञापन करने के लिए शब्द प्रयोग करें तो अप्रमाण होता अनुवाद होता है जो आपको मालूम है वही कहेगा तो शब्द का कोई प्रयोजन रहा ज्ञात तो ज्ञापक अज्ञात तो ज्ञापन तो ज्ञापक है ना अज्ञात तो ज्ञापन है ना शब्द तो प्रमाण होता है तो कोई व्यक्ति आया ये तो सब व्याकरण ये व्याकरण की ज्ञाता तो व्यक्ति को देखा करके कहो व्याकरण जो ज्ञात नहीं उसको दिखाना है और जो दीक्षता है कोई व्यक्ति आया शुक्र वस्त्र हुआ कहेगा ये कहने की क्या आवश्यकता है और अज्ञात ज्ञापन करने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ये जो भोक्ता है चिदावास विशिष्ट कूटस्थ और चिराभास अधिष्ठान के साथ मिल करके अपने को भोक्ता है मानते है सुखी दुखी उसका अनुवाद किया गया स्थिति में उसका प्रतिपादन नहीं किया गया बुद्धि साक्षी होकर के बुद्धि साक्षित्व भान होता है और बुद्धि आदि मिथ्या है जिसमें साक्षित्व का भान होता है साक्षित्व तो पारमार्थिक नहीं है साक्षित्व तो, तो साक्ष्य वस्तु होने पर साक्षित्व तो होगा दृश्य होने पर दृष्टुत्व तो होगा दृश्य ही नहीं है तो दृष्टुत्व कैसे होगा कोई कोई स्त्री में देखा पांच पुत्र उसका है बंध्या है उठने के बाद बंध्या कहेंगे उसको पांच पुत्र के माता होगी पांच पुत्र वास्तव है कल्पित तो पुत्र के मातृत्व तो से बंध्यात्व की निवृत्ति होगी तो कल्पित है कल्पित तो दृश्य के साथ दृष्टित्व दृष्टित्व के किस दृश्य कल्पित है ऐसे कह करके अंत में शुद्ध चेतन बता गया विशिष्ट आत्मा का अनुवाद किया गया करके शुद्ध आत्मा बताया सर्वम खुल इस प्रकार सर्वम खुल है जो दिखता है उसका अनुवाद करके कहते सब कुछ ब्रह्म है, है अन्य कुछ नहीं है सब कुछ नहीं है किन्तु ब्रह्म जो दिखता है सर्प सर्प रजु ये कहा जाता है क्या कहते है सर्प सर्पर रजु, रजु। सर्प रजू का क्या थे सर्प जिसको समझते हुए सर्प नहीं किंतु रजू है सर्प का अनुवाद क्या क्या करने के लिए रजू विधान करने के लिए सर्प रजु सर्प नहीं है किन्तु रजू है बाद समानाधिकरण कहते है सर्प का बाद करके रज्जु विधान किया नहीं तो सर्प रजु है कि किस होगा इसी प्रकार सर्वम खलित्रह्मत्म को जो दिखता है ये नहीं है किन्तु ब्रह्म ही है सर्वत श्रुति में विशिष्ट आत्मा का अनुवाद करते हैं, अंत में शुद्ध को बताते हैं। इसलिए उसमें तात्पर्य नहीं तादृग आत्मान आरभ्य श्रुतो कूटस्थ सेचितादृग आत्मा क्या है बुद्धि उपाधिकम भुक्तारम आत्मान आरभ्य जो बुद्धि उपाधि का आत्मा है भक्ता उसका आरंभ करके मतलब अनुदय अनुदय का तो अनुवाद करके को हो गया संप्रसारण होकर अनुद्य बना अनुवाद करके कूटस्थित कुटस्थ क्या है बुद्धि आदि कल्पना अधिष्ठानुभूत है चिदात्मा थव के कल्पना का अधिष्ठान है कूटस्थ बुद्धि कल्पित है बुद्धि की जो कल्पना होती कल्पना का अधिष्ठानुभूत चिद रूपात्मा ही कूटस्थ है वही शेषिता है वही बचा गया अंत में वही आत्मा सत्य है शेषिता मंत्र क्या है बुद्धियादि अनात्मा निराशन है न बुद्धियादि जितने है अनात्मा सब को निराश के द्वारा परिशेषित बचा गया वही आत्मा अनात्मा का सब निराश करना कल्पित जितने अनात्मा है आत्मा से बिना सब कुछ अनात्मा है सब कुछ मिथ्या है सब का निराश करके परिसेषिता सोचो किसी सोचे गृहदारण का दोग बृहदारण के अजुर्वेद में उसमें अंतिम शुद्ध आपना परिशेषित हो सर्वत्र विशिष्ट का अनुवाद करेंगे विशेषव का निराकरण करके शुद्ध चैतन्य को बताना है इसलिए विशिष्ट प्रतिपादन करने वहां, में वहाँ विशिष्ट में भुक्तृत्व प्रतिपादन करना तात्पर्य नहीं है विशिष्ट जो भुगतता उसका अनुवाद करके शुद्ध आपना बता गया तो। आरभ्यू